पूर्वशी कहता है निर्विषित्व को लेकर यदि आप आत्मा को नित्य और असंग कहते हो ये ठीक नहीं निर्विषित संगत यद संगीतम तद असंग शास्त्र विशेष सत्वाद क्योंकि निर्विषय हो ही नहीं सकता आत्मा कि शास्त्र है शास्ता आचार्य है परम शिष्य है ये त्रिपुटी भेद हमेशा आत्मा इसके बिना तो व्यक्ति चल ही नहीं सकता मोक्ष कैसे होगा इसलिए आत्मा कभी निर्विषय नहीं हो सकता इसलिए वो कह रहे क्योंकि आत्मा में ज्ञान मान रहा है, गुन में है। और गुण रूपी जो ज्ञान है वह कभी निर्विषय होता ही नहीं उनके मत में कुछ ना अब स्पष्ट ना होता निर्विकल्प ज्ञान कहते हैं किंचित बोलते हैं ना इधम किंचितयम गोटा बोलते तो सब प्रकार ज्ञान हो गया निर्विकल्प ज्ञान इधम किंचन कुछ है क्या है प्रकार का ज्ञान न होने से विशिष्ट वस्तु का ज्ञान भी नहीं हुआ लेकिन विषय के बिना ज्ञान हो ही नहीं सकता अतिव निर्विषय आत्मा नहीं हो सकता क्योंकि तो ज्ञान का मन का आत्मा संयोग तो हुआ तो ज्ञान को उत्पत्ति मानते हैं और जब ज्ञान उत्पन्न होता है तो सविषय ज्ञान आत्मा उत्पन्न होता है और आत्मा में समवा समय से ज्ञान रहता है अतएव जहां ज्ञान समय समय से है वहीं पर विषय भी मानना पड़ेगा विषय भी ज्ञान जब विषय विशिष्ट ज्ञान आत्मा में है तो विशिष्ट से विशिष्ट जो हो गया विषय से विशिष्ट है, है आत्मा अतयव विषय भी क्या तो हो गया आत्मा का विशिष्ट हो गया तो आपका भी सभी विषय ही हो जाता है निर्वेश सकता ये वैशिष्टिकों का सिद्धांत तब उस वन करने के लिए आरंभ कर रहे परमाथे नास्त्यसौ परतंत्रा भी संवृत्तिया पर संवृत्तिया कल्पित यो अस्थित कल भारसे जो भी शास्त्रादि पदार्थ दिखता है क्या भी टिप्पणी इसलिए तीन चार दिए हैं यह मैंने शुक्ति रूप आदि शुक्ति में जो रजत रजो में आदि जो देखा आपने वो कल्पित कल्प काल्पनिक व्यवहार है ना वो काल्पनिक व्यवहार के द्वारा स्वीकृत है यहाँ चिपणीय समृद्धि यहाँ जो पूर्वार्ध में जो समृद्धि है उसका अर्थ तो व्यवहार अविद्या नहीं लेना है व्यवहार का भी कारण विद्या ही मूलत अविद्यान यहाँ कार्य कारण करते और अविद्या का कार्य क्या व्यवहार उसका अवेद करते व्यवहार अर्थ का लेना है व्यवार कल्पित व्यवहार से जो है करके आप स्वीकार करते हो क्या है करके स्वीकार कर, कर रहे हो आप शास्त्र कर रहे हो असो परमार्थ ना परमार्थ दृष्टिया परमार्थता वास्तविक रूप से है ही नहीं आप कर सकते हो नहीं आयोग वैशिष्य वगैरह मान रहे हैं शास्त्र और शास्त्र आचार्य और शिष्य मैं ये कभी मिट नहीं सकता मोक्ष में भी रहता है मोक्ष भी ज्ञान है ना वहां आपका ज्ञान है ज्ञान है तो ज्ञान ज्ञानाधार आता भी रहेगा अज्ञान ज्ञान का विषय आपका स्वयं है तो स्वयं विषय ज्ञान रहेगी निर्वेशक तो ही नहीं सकता और विषय कहां से शास्त्र विषय है वो शास्त्र जैसे ज्ञान दिया वैसे को लेकर आएंगे वहां पर कैसे हो सकता है ये बात तब तो कहते हैं आपके मत में भले ही हो वो हम भी माने कोई जरूरी सभी माने कोई जरूरी माने वैशेषिक दर्शन परिकी शास्त्र के आधार पर, पर। परिकी शास्त्र व्यवहार के आधार पर यदि आप कहें छठ पदार्थ है द्रव्यदि समय पर उचित का विषय बने रहेंगे वो संनित्य होते हैं नित्य जितने भी पदार्थों से सदा रहेगा वो विषय बना रहेगा नित्य पदार्थ रहेंगे ना कई चीजों को नित्य मान रहे द्रव्य गुण कर्म एक तरह से नित्य ही यहाँ क्योंकि द्रव्य क्या है परमाणु रूप है प्रतिजल तेज वायु तक फिर आकाश आदि वैसे भी नित्य है उनके यहाँ आकाश काल सब नित्य सामान्य नृत्य विशेष नृत्य है नित्य यानी गुणों में भी यानी कोई नित्य नित्ति भेद कर दिया नि ज्ञान इच्छा प्रयत्न तीनों कैसी है नीति भी है अनिति भी है जो गुणों में कुछ नित्य हो गया ईश्वरीय जो कर्म क्रिया है वो भी नित्य होता है जीवन का कर्म अनित्य हो कर्म में भी नित्य था सातों पदार्थ तो नित्य चीज है नीति तो मिटने वाला है नहीं ना वो रहेगा अमूल ज्ञान भी रहेगा क्योंकि आप मोक्ष हो आपका मतलब क्या सर्वज्ञ हो क्या आप मैदान में भी कहते हो ना जब भ्रमित हो, हो सर्वित जाता हो तो सर्वज्ञ सर्ववित कहा जाता है नवो पदार्थों का या सात पदार्थों हो सोलह पदार्थ जो भी हो जितने भी नित्य उनके यहाँ अलग अलग दर्शन में उ, नित्य पदार्थों में ज्ञान से विशिष्ट आत्मा रहेगी तो आत्मा की रहेगा कभी निर्वेक्षित हो नहीं सकता अतएव आत्मा का मोक्ष कभी होगा ही नहीं आपका भले सिद्धांत है लेकिन हम अनेक नित्य पदार्थ मानते ही नहीं इसलिए नास्ति परमार्थता आपके कहते नित्य पदार्थ है ही नहीं कहते आप, आप चित सुखी पढ़ लीजिएगा चित सुखी पढ़ लेंगे तो आपको पता चल जाएगा आपके वैशेषिक दर्शन ने जो सप्त पदार्थ माना नया ने जो सोलह माना आपके जो मूल ग्रंथ होते मान मनोहर इत्यादि ग्रंथों में जैसा जैसा लक्षण बताया गया उन पदार्थों का और जो जो प्रमाण आपने पशु किया अनुमान आदि उन का खंडन कर दिया है लक्षण प्रमाण आप लक्षण प्रमाण का खंडन कर दिया गया तो वस्तु सिद्ध का रहा अरे वास्तव में आपके तरह कल्पित ये जो वस्तु व्यवहारिक जो व्यवस्था है वस्तु ही नहीं सिद्धांति बात ये बात कह दिया आप देखिए भाषण में न नो निर्विषयत्व होते होने पर ही यह आत्मा असंग होता है फिर तो कभी भी असंग हो ही नहीं सकेगा न निसंगता भवति और कभी फिर तो असंग हो नहीं सकेगा क्यों शास्ता आचार्य गुरु और शास्त्र रूपा में आदेहे विशेष विद्यमानत्वात् इत्यादि जो त्रिपुटी से विषय अनेकों विषय सदा बने रहते हैं और इन विषयों का बने रहते हुए प्रमाण व्यवहार होगा प्रमेय के साथ तो अपने आप या परमात्मा को ज्ञान होते रहेगा विषय ज्ञान होते रहेगा तो यह स विषय बना रहेगा कभी निर्विषय हो नहीं सकेगा सदोशा। सदोशा क्यों नहीं दोष? कि दोषार्थ शास्त्र समृद्धा परमार्थ प्रतिपत्ति कल्पित समृद्धिया क्योंकि जो पदार्थ आपने कहा शास्त्र शास्त्र शिष्य त्रिपुटी इसी प्रकार सभी भी दृश्य दृष्टा दर्शन इतने जितनी भी आप लोग हैं वो तो जो भी पदार्थ आप कहते हो वे सब के सब कल्पित समृद्धिया है कल्पित समृद्धिया मतलब क्या कल्पितता कल्पित इन पदार्थों की कल्पना की जाती है 7 तो सात को 16 को 20 को 25 को 24 को तैतीस 36 छप्पन 100 तक समझाने की अपनी अपनी तरीका है लोग की तो उतनी सारे पदार्थ मान लेते हैं हम नाटक नाटक लिखने वाला अब चार चार चार पात्र को को लेकर लेकर के भी नाटक लिख सकता है, बस पति पत्नी दो बच्चे, कहानी बना सकता है नहीं तो महाभारत जैसे लिख लो हजारों पात्र एक दो थोड़े उसमें उस कल्पना करने वाला कवि की अपनी मौज है एक पात्र को लेकर के भी लिख दे कहानी और चाहे हजारों पात्र बना ले प्रकार से कल्पना करने वाले की मर्जी है कि आपकी बुद्धि को मोक्ष ले जाना है बंधन से निकाल करके ले जाना है उसके लिए आप कितनी कल्पना करेंगे आपके पदार्थर तो जैसे आप व्यवहार के लिए देख लीजिए हरिद्वार से दिल्ली ट्रेन जाते हैं ऐसी भी ट्रेन जो हर दो तो मिनट में रुक जाए पांच मिनट में रुक जाए खटर खटर खटर करके जाएगा चौबीस घंटे में जो अट्ठारह घंटे लगा रहे कोई बारह घंटा कोई चार घंटे कोई पांच घंटे अब निर्भर होता ना कितनी स्टेशन रुकते कितनी स्टेशन रुकते और आपकी अपनी मर्जी होगी अब कौन सी ट्रेन में जाए कम से कम रुके झटपट पहुंचने वाला चाह रहे ये आराम से तो सोते जाए घर में नींद भी आती नहीं परेशानी होती है वहां जाने काम धंधे में लगना पड़ता है इसलिए चलो ट्रेन में पड़े पड़े सोते रहेंगे इसलिए आराम से जाना ट्रेन चाहिए हमको बारह घंटे ले बीस घंटा कोई आपत्ति नहीं ठीक है आपकी मर्जी हर स्टेशन बजा उतरिए चाय पीजिए घूमिए फिर आनंद लीजिए फ्रेश हो व्यक्ति पर निर्भर किस प्रकार से आपने यहां से वहां पहुंचना है उसी प्रकार से बंधन से मोक्ष को पहुंचना है इस बुद्धि को बुद्धि किस तरह से हम ले जाते हैं उसको कैसे हम समझाएंगे कितने पदार्थ मान करके व्यवस्था देते हुए समझाया जाए वो आपकी मर्जी होती है इसे कोई दो से लेकर के सौ पदार्थक मान लिया परमार्थ प्रतिपत्ति उपाय कल्पना क्यों, क्यों की गई है परमार्थ का प्रतिपत्ति के लिए उपाय रूप से मान लिया गया है जो जो पारमार्थिक है मोक्ष है उसका प्रतिपत्ति कैसे होगी सीधे ब्रह्म मुक्त हो नित्य मुक्त शुद्ध बुद्ध स्वभाव वाले हो तुम सर्वज्ञ हो तुम ईश्वर हो तुम ब्रह्म अरे दे सुनेगा बकवास करते रहते हैं ये सर्वस्ती मान इसलिए उसको समझाने के लिए तरीका लंबा अपनाना पड़ा कोई दो पदार्थ प्रकृति पुरुष का कोई सात कह दिया कोई पांच कोई सात कोई ग्यारह सोलह चौबीस पच्चीस तैतीस छत्तीस छप्पन सौ यह पदार्थों का अलग अलग दर्शन वाले त्रिरंत्र भी है, तीन मानने वाले भी पशु पति और पास पत दर्शन पशु है सब जीव इन पशुओं का पति ईश्वर है, है और पास जो बंधन है पांच पाशपदर्शन है त्रिरंत्र दर्शन भी बोलते हैं उसको इसीलिए ऐसे बहुत परमार्थ प्रतिपत्ति को उपाय माना गया और जो परमार्थ प्रति कल्पना की गई है वो द्वारा तया यो जो है करके मान लिया गया परमार्थ नास्तिक वह हाँ वास्तु दृष्टि से है ही नहीं नित्य यह बात पहला प्रकरण में समझा दिया था ज्ञाते द्वैतम विद्य तेम पहले प्रकरण अठारवी कार्य काल में बताया गया था और यह जो आप आग्रह करते हुए कह रहे हो तो दूसरों के परतंत्र पर मे दूसरों के तंत्र मान दर्शन शास्त्र उसकी अभिसमृतिया उनके व्यवहार के वजह से पर शास्त्र के द्वारा मानना चाहिए कहते हो यदि पदा, पदार्थ और उसके जो परमार्थ निर्पण करके देखा जाए तो सिद्धि नहीं कर सकते आप अन्य दर्शन वाले लोग जो जो पदार्थों का वर्णन कर रहे हैं उन पदार्थों का विवेचन यहाँ शास्त्रों में वेदांत में उपनिषदों में कोप खंडन भाष्यकार ने अच्छी तरह से उठा, उठा उठा करके किया है अति उनका लक्षण है है। है, तो देखते हैं तो टिकता नहीं मामला इसे कहना पड़ेगा उनके द्वारा जो माना गया पदार्थ वो तो बुद्धि को आत्मा की ओर ले जाने के लिए मात्र को पैरपण माना जा सकता है वास्तव में है करके नहीं मान सकते आते ना इसलिए है ही नहीं, नहीं द्रव्य से लक्षणा द्रव्य का तो गुणादि पंचक गुण कर्म सामान्य विशेष संवाद उनके भी लक्षण आप नहीं कर सकते तो व्यावर्तिक लक्षण प्रतिपति मंत्री प्रकल्पित तो तो सामान्य लक्षण का प्रतिपत्ति के बिना ही उनके द्वारा नहीं कल्पना किया जा सकता तथा तो लक्षण इतर और समस्या क्या है एक के लक्षण के लिए क्या करते हैं दूसरे को पकड़ते हैं पहले वाले के लक्षण के लिए दूसरे को चाहिए दूसरे के लक्षण के लिए पहले वाले चाहिए अन्यसन हो जाता है पहले वाले को दूसरे से किया दूसरे को तीसरे से पकड़ लिया आपने भाजपा घूम जाता है चक्र दोष आ जाता है क्योंकि निरपेक्ष अन्य पदार्थ जो छह मानो छह मान रहे पदार्थ का लक्षण बनाने के लिए दूसरे की अपेक्षा नहीं होना चाहिए ना पहले कम से कम एक पदार्थ किसी की अपेक्षा के बिना एक पदार्थ का लक्षण सिद्ध कर दो आप फिर उस पदार्थ के साथ तो लक्षण सिद्ध भी करते हैं तो माननी होता लेकिन ऐसा है नहीं अब जैसे आप लक्षण बना दिया देख लीजिए द्रिविक का लक्षण कारण कर दिया संवाय कारण वैसे करण का भी लक्षण जानना जरूरी कारण कैसे कर रहे समय क्या कारण क्या अगिन के लक्षण याद है नियत पूर्ववृत्तित्व कहा गया पूर्वोत्तम क्यों कार्य से पूर्वोत्तम कह का दिया कार्य के नित पुर्वृत्ति कार्य किसे कहते हैं कारण जनित तब देखो फंस गया ना कारण का लक्षण के लिए कार्य सू प्रयोग कर दिया और कार्य का के लिए कारण सद प्रयोग कर दिया जो कारण से जन कार्य होता है और कारण क्या है जब कार्य का नियवृत्ति रहने वाला है दोष सीधा दिख रहा जब कारण का ही स्वतंत्र लक्षण नहीं बन पाया तो द्रव्य का लक्षण बना सके तब घटित है लक्षण समवा का भी लक्षण जाओ वहां भी ऐसे फंसेगा मामला वह आप स्वतंत्र कोई लक्षण किसी पदार्थ का बना ही नहीं पा रहे हैं तो कैसे आपके पदार्थों को बना जा सकता तत्ति तत्त लक्षण तदव्या तत्त प्रतिपत्ति परस्पर आश्रया न किंचित वस्तु सिद्धियत इसलिए प्रतिपत्ति हो तो लक्षण होगा लक्षण होगा तो व्यावृत्ति होगी हो तो फिर प्रतिपत्ति इस प्रकार से परस्पर आश्रय दोष तो होने के नाते न ना किंचित वस्तु सिद्धियत वास्तव में कुछ भी सिद्धि नहीं कर सकते आप वस्तु तो निर्विषय से हुआ संसार में कोई विषय ही नहीं है अरे आत्मा का स्वभाव क्या है निर्विषय हमें लाने की जरूरत नहीं विषय विषय आत्मा ही होता है ये तो आप लोगों ने जबरदस्ती आरोपण कर दिया है और आरोप कर, कर के करके बैठ गए गलती आपकी है ना अरे आरोपित वस्तु कभी सत्य होता नहीं और आपने मुक्ति को समझाने के लिए बुद्धि को मुक्ति और ले जाने के लिए इन पदार्थों की पहले आपने आरोप कर लिया आत्मा में लेकिन भूल गए किसलिए मैंने आरोप किया था और उल्टा उनको सत्य मान करके बैठ गए और द्वैत को मान लिया आपकी गलती नहीं तो वास्तव में जिन पदार्थों को आपने आरोप किया है उन पदार्थों को वस्तु तो स्वरूप सिद्ध ही नहीं हो सकता तो सिद्ध ही नहीं है तो विषय ही नहीं है विषय ही नहीं है तो आपका स्वतः ही निर्विशय स्वरूप वाला है तो वहां पर निश्चित में थोड़ी से कर रहा हूं सदा आत्मा सविषय ही रहता है नहीं रहता वास्ता। सदा ही रज्जु नहीं हो सकता नहीं रहेगा आरोपित वस्तु नित्य होता नहीं। अतः आत्मा में जब सविषित्व तो आरोपित है तो आत्मा में सविशत तो नित्य कैसे होगा कोई नहीं सकता अतः नित्य स्वरूप उसका निर्विश्वत्व तो ही होने के नाते मोक्ष सिद्धि हो जाती है इसलिए करे तेरा उत्तान इसलिए पूर्व में जो कहा गया वो बिल्कुल सही है असंगम तेन की जो बात कही गई थी जो इस इसलो परिषदों ने आत्मा को क्या कहा असंग वो बिल्कुल युक्त युक्त है उसमें कोई गलती नहीं है तो पूर्व परिषद शास्त्राधि कल्पना है समृद्धि सिद्ध में तधीन तो आत्मनी अजत कल्पना सिद्ध ही तो भाई ये तो आत्मा भी गड़बड़ जाएगा क्योंकि आपने कहा शास्त्र शास्त्र शिष्य ये सब भी कल्पना मात्र अरे शास्त्र नहीं तो आत्मा को आज कहा शास्त्र नहीं आत्मा को नित्य कहा है जब शास्त्री मित् है तो शास्त्र में कहा हुआ आत्मा और आत्मा का अजत मित हो जाएगा फिर नैरात्रिवाद शून्यवाद खड़ा हो जाएगा उल्टा हो जाए मामला से इसलिए आप शास्त्र खंडन मत करो तब हम सिद्धांत सिद्धांतिक भाई अब काल में हम शास्त्र खंडन नहीं कर रहे हैं ज्ञानोत्तर काल में शास्त्र की जरूरत क्या है कुछ भी नहीं है कहो अजग्त भी है ना नहीं है कहो तो भी हमें परवानी है ब्रह्म भी नहीं है कहो तो भी परवानी तुम्हारे कहने से क्या ब्रह्म शब्द नहीं है ब्रह्म शब्द आत् बुद्ध वस्तु नहीं है कुछ भी कहते रहो मैं तो हूं उसको कहां मिटा दोगे वो तो रह जाएगा वही भ्रम है भले संज्ञा संजी इत्यादि भेद वगैरह संबंध वगैरह हर वो सब भले हर नहीं है कहा दो, दो। कोई आपत्ति नहीं हमें हम उस भ्रम को आज भी नहीं कहते हमने जिसने कह दिया क्योंकि तुमने आरोप कर दिया ना उसे पता होता करके तुमने कहा जीव का जन्म हुआ तो हमें कहना पड़ा नहीं भाई ये आत्मा अजन्मा है तुमने का ऐसा विषय है मुझे निर्विषय कहना आत्मा का लक्षण बना दिया तो मुझे कहना पड़ेगा आत्मा को कोई लक्षण नहीं हो सकता निर्वचन है ये तो वाच निवर्तन से कहना पड़ा ये सब कथन जो वेदांती कर रहा है वो तुम द्वैतियों की सापेक्ष जैसे पहले हिंदू धर्म ना न कोई धर्म था ही नहीं एक ही धर्म था वही सनातन धर्म सनातन धर्म हम लोग कहते थे अब लेकिन इन मूल्यों ने आकर के अपना अलग धर्म घोषित कर दिया क्या करे हमें भी कुछ संज्ञा देनी पड़ी विशेषण देना पड़ा कि तो मात्र के लिए मुस्लिम इस्लाम धर्म है तो हमें विशेषण देना पड़ा हम फिर हिंदू धर्म वाले हैं अब जहां दो हुए तो फिर तो होना ही था अनेक ईसाई धर्म सिख धर्म बौद्ध धर्म अनेक धर्म हुए दुनिया में सब अपने आप को घोषित कर हमारे अलग धर्म हमारे अलग धर्म अब सनातन तो खत्म ही कर दिए किनारा रख दी सनातन धन कोई जानते नहीं क्या चीज होती तो दूसरों के कारण से हमें कहना पड़ता है इसी तरह से यहां अन्य दर्शनों के कारण से ब्रह्म के बारे में कहते हैं वो अजो अजरो अमरो सब कहना पड़ा है। क्योंकि आप लोग कहते हैं भाई जाएतेमते हमें कहते न कहना पड़ेगा ना थे? वही कर रहे हैं समृति से तत्व कल्पना काल्पनिक के व्यवहार तो जैसे अधीन जो आत्मा और आत्मा में अचत्व ये भी सारी कल्पनाएं हो जाएगी सारी काल्पनिक व्यवहार का विषय बन जाएगा कह दे कोई बात नहीं तो खुशी है बात तुम्हें अभी थोड़ा वेदान समझ में आ रही है इसका मतलब ठीक नहीं पूरा नहीं समझा आपने वास्तव में वास्तवी कल्पना ही है अजत भी कल्पना है अमरत्व भी कल्पना है तुम्हारी कल्पना वो भी कल्पना में करना पड़ा राजा कल्पित समृत्त्या परमार्थे नाप्यज जा। परतंत्राभिन जाय दे तु सह अजा कल्पित संवृत्तिया शास्त्र कल्पित व्यवहार के कारण ही आत्मा को अज कहा जाता है में ना इन न्थ दृष्टि से उसे आप नापी अजह अज भी नहीं कह सकते क्योंकि परतंत्र अन्य दार्शनिकों के आश्रित करके उनके शास्त्रों से सिद्ध है क्या संवृत्या भ्रांति जन व्यवहार में यह कहा गया उन के द्वारा जाती तो सह यह आत्मा उत्पन्न होता है ऐसा उन्होंने कह दिया उनके कहने से हमें कहना बड़ा उत्पन्न नहीं होता उन्होंने कहा क्षण है अन्य मत वाले जो जो बात कह रहे हैं चारवाक से लेकर के क्षण विज्ञान तक नास्तिकों में और आस्तिकों में शांत से लेकर विमान तक जो जो कह रहे हैं आत्मा के बारे में जितना वो सही कर रहे हैं, उसमें हम कुछ नहीं बोलते जितना वो गलत बोल रहे हैं उसका विपरीत हमें कहना पड़ा उन्हें शरीर ही आत्मा है शरीर आत्मा नहीं है कोई आकत आता बढ़ता घटता है संकोच विशाली है कहते नहीं हो तो निर्विक्रिय निर्विकार है ये शब्दावली जो हम लोग प्रयोग कर रहे हैं निर्वय है क्यों कहना पड़ा क्षणिक धारा मान अरे धारा तो स्वाभाविक पदार्थ में होती है हमें कहना पड़े जब निरवय निष्कल है निष्क्रिय है, सारे है। ये सारे शब्द अवी अन्यों के वजह से भाषण, कह रहे हैं शास्त्रादे अजी में भी कल्पना समृति सूर्य पक्षी शास्त्र आदि यदि आविद्यक है व्यवहार मात्र है समृति रूपाई है फिर तो अज ये जो कहा जा रहा है यह भी कल्पना है यह भी स्वृति सियात वह कल्पना भी एक व्यावहारिक मात्र रह जाएगा आवेदिक मात्र शास्त्रादिम संवृत्ति अजीम भी कल्पना संवृति सै कहते हैं कि शास्त्रादि यदि आविद्यक होने से व्यवहार मात्र के लिए माना जाए फिर तो शास्त्रोदियों में कहा हुआ अच अच्छा, यह जो कल्पना है वह भी आविद्य को ग्यवहार मात्र के हो जाएगा तो सिद्धांत सत्यम में वम ठीक करे हो तो तुम मृदंगी कार में स्वीकार करते हुए कह रहे आदय स्वीकार और आदय निषेध सत्यम इसलिए कि वही कल्पना है लेकिन कब सदा के लिए निकल्प थोड़ी मान रहे हम जब तक अज्ञाने शास्त्र सत्य नहीं जब तक अज्ञान है तो आपकाल पर हम शास्त्र शास्त्र गुरु और शिष्य भाव का खंडन नहीं कर रहे सकल त्रिपुट है ब्रह्म के बाद वो कल्पना फिर आज भी कल्पना सब कुछ कल्पना करना उसके बाद मैंने शरीर है कुछ भी नहीं है उसके लिए था अज्ञान के लिए रह रहा है प्रार्थना से शरीर है वो अपना व्यवहार करते रहे ब्रह्म कहे कुछ भी कहे उसको जो भी कहना करते रहे फर्क पड़ने वाला है थे। थे। और क्या अरे शास्त्र पढ़ करके शास्त्र के चिंतन मनन से ही होगा हाँ साधना तो ये नहीं है क्या चिंतन कोई साधना नहीं है वो भी तो साधना है सबसे श्रेष्ठ साधना वो साधना के लिए अनवी साधना करनी पड़ती है वो होती नहीं ना जब बैठते हैं तो दुनियादारी आ जाती है इसके लिए कहना पड़ता है रहे? भक्ति करो जब करो तप करो यज्ञ करो हवन करो दान करो कर्म करो सब करो स्वयं श्रुति ने प्रदंड में क्या कहा, कहा? यज्ञ नाशिकेन तम एतम आत्मा विदिव ब्राह्मण निर्वेद माया दान तप व्रत आदि से अपने आप के प्रमुख शास्त्र को प्राप्त करने के लिए तैयार करना पड़ता है तो शास्त्र की प्राप्ति के लिए वह सारी चीज है समय प्राप्त हो जाए और शास्त्र तो पूर्ण श्रद्धा नहीं हो तो जब बैठोगे वही दिमाग में आएगा शास्त्र चिंतन होने लगे ज्ञान योग में पहुंच जाए अब अब कर्य भक्त का अपने छूट जाएंगे निरंतर ज्ञान योग में रहेगा उससे मोक्षा इसलिए ज्ञान आधे हुए तो कहें कर्मरा नहीं ये शास्त्र चल रहा है में कर्म से मोक्ष मानने वाले खंडन कहीं नहीं हो सकता और कर्म से, से भी नहीं कर्म भक्ति सब केवल ज्ञान प्राप्ति में सहयोगी है ये भी प्राप्त हो जाए फिर उसकी निष्ठा प्राप्त करो निष्ठा से फिर उसकी अभ्यास होगी तो फिर अनुभूति होगी समझाएगी ताम सत्य में शास्त्राद बिल्कुल ठीक कहा शास्त्रादि कल्पना को समृत्य ही व्यवहारिक रूप से कहा गया अजय परमार्थ है ना, ना परमार्थ कहा इस आत्मा को अज भी नहीं कह सकते कुछ भी नहीं कह सकते आत्मा भी नहीं कर सकते ब्रह्म भी नहीं कर सकते शब्द ही नहीं कर सकते पहले भोजन वर्ण का व्यवहार तो नहीं ये तो अज्ञान काल में जिज्ञासु मोक्ष पूछता है तब तो वहा उपाधि एक उपाय दूसरा उपाय से पूछ रहा है दो उपाधियां हैं एक शास्त्र ज्ञान युक्त उपाधि है एक शास्त्र ज्ञान अयुक्त उपाधि है वो पूछता है तो जवाब देते हैं इस तरह से व्यवहार चलता है और यह व्यवहार तब तक है तो जब तक ज्ञान नहीं हुआ तब तो तक परमार्थता तो आज भी नहीं कह सकते इसीलिए ये बात फिर क्यों कह रहे हो ये सब कल्पना की भी क्या जरुर कहते क्या करें हम मजबूर हैं यहाँ आ करके मजबूरी है कि तुम हो ना पूछने वाले और तुम क्या कह रहे हो ये आत्मा का जन्म होता है आत्मा मर जाता है आपका स्वर्ग जाता है आपका नरक जाता है ये तुम कह रहे हो तो हमें कब कहना पड़ा अजो अजरो अमर ये सब कहना पड़ा परतंत्र अभिनिस्पत्या पर शास्त्री में अपेक्षा परतंत्र मने पर प्रसिद्धि। आपके शास्त्रों की प्रसिद्धि की अपेक्षा करते हुए हमें मजबूरी में तुमने जन्मता है कहा मुझे कहना पड़ा इसलिए वह जन्मा है तुमने कहा से विकार होता है बुढ़ाता बूढ़ा हो जाता है आत्मा गर हम नहीं बूढ़ा नहीं होता यह हमें कहना पड़ रहा है अजय था जो अज करके आपने कहा है सवृत्या जाये थे जो अपेक्षा करके जो हम लोग अज कह रहे हैं वो आपने इसे कहा इसलिए क्योंकि आपने क्या कहा है सवृत्या सजायत है वह अविद्या के कारण से काल्पनिक व्यवहार को लेकर के उत्पत्ति को लेकर आपका कहा हुआ है अतो अजय यम परल्पना इसलिए अजय है कल्पना की जन्म रूपी कल्पना भी क्या है कल्पना है ना मिथ्या विद्या के अविद्या के कारण से जन्मा हुआ है व्यवहार हुआ और अविद्या के कारण से अब क्या कहेंगे अविद्या जैसे गई जन्म व्यवहार भी गया तो आज भी व्यवहार आपने का आत्मा जन्मा हुआ है तो हमें अर्षित करना पड़ेगा इस अविद्या में ही आकर्षित करना पड़ेगा ना सिद्धि कहां होगी अविद्या में ही आप जब कह हम उसके विपरीत अज कहेंगे सिद्धि करेंगे सिद्धि भी होगी अविद्या ही और जब आपका अनुभूति वास्तविकता हो जाएगी अपने आप दोनों ही कल्पना खत्म हो जाएगी दोनों कल्पना समाप्त हो जाएगी माने जग की कल्पना अज ही कल्पना दोनों ही खत्म होगा क्योंकि आज क्यों लक्ष्य हमारा ज्ञान काल में ज आप सबके द्वारा तो कहा हुआ सिद्धांत है तो हम कहते हैं अज को लक्ष्य बना लो वो भी कल्पना है अभी क्योंकि अभी आप जन्मा हुआ मरा हुआ मान रहे जन्म मरने वाला मान रहे हो आप इस मान्यता को हटा करके मोक्ष की ओर ले जाने के लिए हमें मोक्ष वाला आत्मा कैसा है, अज है अब उस लक्ष्य पर रिंतन के वहां पहुंचाओगे तब क्या होगा न जल अज दोनों नहीं रद इसलिए कहते हैं कि या तो अजय की कल्पना परमार्थ से नैव यह कल्पना भी जो आवित कल्पना है परमार्थ भूत तो जो आत्मा है ब्रह्म उस है उसमें जो है वहां प्रवृत्त ही नहीं हो सकता है परेशान परिणाम जो परिणामवादी शाख जो आत्मा को भी परिणाम मान लेते हैं यह परिणाम प्रसिद्धि ताम अपेक्षा जो परिणाम की प्रसिद्धि है उनकी अपेक्षा करके त ना? उनको निषेध करते हुए क्या खाना पड़ा यो अजय जो अज करके के बारे में कहा गया वही आत्मा जाता है वायु वायु अग्नि बोलते क्या है आत्मा से जो उत्पत्ति कही जा रही है वो आविद्य के माइक है जन्म की कथा अविद्या से है उसी अविद्या के उस जी लेकर आज की कथा भी आविद्य कही अत समृद्धि नो सिद्धत्वा। प्रतियोगी नतियोगी उसका जन्म समृद्धि सिद्ध होने से निषेध रूप में अजित्व उसका निषेध रूपा जो अजित्व है वह भी समृद्ध रूपा तो होगा अजत्वाद्यवहार उपलक्षित अकत्द्यवहार से उपलक्ष्य स्वेण वो अकल तर कलनाधि क्यों क्योंकि सकल कल्पनाओं का अतिष्ठान न कल शास्त्राद अकल प्रमित हेतु प्रतिबिंबादो बिंबाद प्रतिवे संपन्नता द्रष्ट्यों शास्त्र आदि है अकल्पित कल न कल्पित से प्रमुखित्व तो न यह कोई जरूरी ही है अकल्पित शास्त्र से व्यवहार की कल्पना हो ये कोई जरूरी होता बल्कि शास्त्र आदि कल्पित है वह अकल्पित के द्वारा प्रमिति का कारण हो सकता है जैसा बिंब से प्रतिबिंब हुआ वह प्रति बिंब का प्रमिति किससे हुई बिंब के आधार पर इसे अकल्पित कोई ना हो तो इस कल्पित शास्त्र से भी कुछ प्रमिति नहीं हो सकती इस शास्त्र से कुछ प्रमिति हो रही है क्यों हो रही है एक कोई अकल्पित वस्तु है जो इस शास्त्र के साथ कुछ साधनों को लेकर व्यवहार करता हुआ प्रमिति पैदा कर लेता है इसे मैदान में क्या कहा? सब कुछ चेतन अंतर्गण आवचन चेतन मृत्यु चेतन विषय इनकी एकता होने पर ज्ञान होता है शास्त्र भी क्या एक विषय है के विषय को आप विवृत्ति ने पकड़ लिया है तब तो शास्त्र ज्ञान हुआ और यह सब जड़ है वृत्ति भी जड़ अंधकरण भी जड़ शास्त्र भी जड़ सारी सारे सारे चैतन्य से जब व्याप्त होता है वो तो चैतन्य क्या है अकल्पित है अकल्पित चैतन्य ने जब इन सबको व्याप्त कर लिया इसमें वेदाग न्याय तालाब से पानी निकला नाली से आया खेती को जिस आकार वाला खेती उस आकार को प्राप्त कर दिया तो जल यहां से वहां और वहां से व्याप्त हो रखा है तो सचेतन ही नहीं व्याप्त अगर इन तीनों के करण ना करे तो प्रवृति कहा होगी किसको होगा कैसे होगा ज्ञान हो सकता है इसे अकल्पित के द्वारा ही शास्त्र आदि की भी प्रवृति हो सकती है नहीं तो होगी नहीं वह कल्पित वस्तु ही शास्त्र आदि सकल कल्पनाओं का अधिष्ठान होगा तभी प्रमित होगी अत उसको हम लोग जो कह रहे हैं अजत तो वो भी सापेक्ष कथन ही है निरपेक्ष है दूसरी बात जिसलिए समस्त द्वैत प्रवंश असक्त है और उसको आपने सत्य करके पकड़ा है जब तक आप ऐसे पकड़े रहेंगे तब तक हमें भी होना पड़ेगा अज है अजरे नहीं तो कहने क्या जरूरत है कि असत्य द्वैत में लोगों का केवल जो आग्रह है लेकिन वहां उस परमार्थ उत्सव में कुछ भी नहीं है अभूता तत् न विद्यते द्वया भाव सबुद्व निर्निमित न जायते ज्ञान का कल्पित शास्त्र आदि जन्म भी मान लिया जाए पूर्व पक्ष का यहाँ आशय है इस कारिका का पीछे आपने कहा मिथ्या शास्त्र आदि से ज्ञान पैदा हुआ तो ज्ञान भी मिथ्या ही होगी जब आपने कल कहते थे ना वंद पुत्र का बेटा तो मिथ्या वंद्र वैसे ही होगा वंद्र पहले खुद ही नहीं है उसे जो पैदा हुआ कहोगे तो वो कैसा होगा वो भी असत्य होगा उसी प्रकार से शास्त्री आवित्य के समृत्या है मिथ्याए जब है उससे चिन्हित जो ज्ञान होगा वो भी आवित्य होगा ना वो भी मिथ्या ही होगी फिर वो ज्ञान देगा आपको पूर्व पक्ष पूछता है मिथ्यात्वात न पुनरावृत्ति फलसाधन इस मोक्ष का साधन नहीं हो सकता है तक तब ये सब बात हम जो कह रहे हैं वही तक है जब तक द्वैताभाव का निश्चय होगा इसलिए तो अभूत अभिनिवेश अभूत में जो है ही नहीं जो है नहीं क्या क्या नहीं है द्वैत लेकिन जो है ही नहीं ऐसा द्वैत में आपका अभिनिवेश जब तक बना हुआ है तब तक, तक सब व्यवहार है और वास्तव में तत्र उस परमार्थ ब्रह्म में आत्मा में द्वयम न विद्यते द्वैत है वो तो है। अतएव जब आप द्वया भाव बुद्धवाभिनिवेश अभिनिवेश द्वैताभिवेश होता है व्यक्ति का मेरा एक कर्म है मैं करता हूं मैं मुख फल के लिए करूंगा यह द्वैताभिनिवेश यह द्वैताभिनिवेश जब छोड़ देता है त्याग देता है उसका अभाव हो जाता है अविद्या वही जीव जब उस भाव को जान लेता है जान करके निर्निमित सन निमित्त रहित हो जाने के कारण से वह जीव दोबारा न चाहे थे फिर उत्पन्न नहीं होता फिर जन्म मरण चक्कर खत्म हो जब तक द्वैताभिनिवेश तब जन्मन का चक्कर है जान प्रदा भाव का आप निश्चित कर लिया उसमें समाप्त हो गया इसे ज्ञान भले ही वहां से उत्पन्न होने से मिथ्या नहीं हुआ का मतलब ऐसे कैसे हो सकता है कहते दो है भ्रांति भी दो प्रकार के इसलिए संवादी भ्रांति विसंवादी भ्रांति सामग्री भले ही गलत है यथार्थ भी पैदा हो सकता है भ्रांति थी संवादी भ्रांति में क्या होता सामग्री सब गलत है लेकिन निष्फल फल क्या है वो यथाथी भ्रांति में सामग्री भी गलत है फल भी नहीं मिलेगा सफल प्रवृत्ति जनक निष्फल प्रवृत्ति जनकवादित कई बार ऐसे होता है हमने गलत रास्ते से चला और सही लक्ष्य पहुंच गए क्योंकि वास्तव में गलत नहीं था वह भ्रांति थी यह गलत है कि पहली बार वहां से जा रहा है लेकिन वह भी वही जाता है मालूम नहीं था इसलिए भ्रांति मानी जाएगी इसे मणि का किरण में वह मणि किरण माना ही है लेकिन पहले उसे मालूम नहीं मणि का किरण है वह भ्रांति थी गया मणि मिल गया तब समझ में आ गया मणि का ये था, था और दीपक का किरण में जब मणिकरण माना उसको नहीं मिला मणि तो समझ गए शुद्ध भ्रांति हम लोग कहना पड़ता है, विशुद है। जो नहीं तो ये विशुद्ध है तो संवाद में यही होता है सामग्री बल अनिश्चित या संशय शासन के मामले में है। भी है भाषण असत्य द्वैत विषय तस्माद असत्य भूत द्वैते अभिनिवेश अस्थि केवलम अभिनिवेश आग्रह मात्र जिसलिए द्वैत विषय कैसा है असत है द्वैत विषय असत जिसलिए द्वैत विषय कैसा है असत है और ऐसे असत में क्या कर बैठे आप तस्मत अभूत द्वैत वह जो असत मिथ्याभूत वह द्वैत में जो है नहीं उसमें अभिनिवेश अभिनिवेश है उसका अभिनिवेश में केवल अभिनिवेश वास्तविक भी सकता आग्रह जबरदस्ती प्रकटरता है द्वैत सत्य करके वास्तव में ब्रह्म तत्र ते आत्म ब्रह्मी अवैसे नशे सर्मी अभी विषय में विषय द्व द्व्य प्रपंच नर्थ ना मिथ्याश जन्म जन्म कारण मिथ्या मात्र ही आप लोगों के अपने जन्मरण का कारण है। इसलिए ऐसा है तस्मा तो इसीलिए भाव को कर लिए तत्पश्चात तो निर्निमित्त हो अद्वैत अभिनवेश निमित्त नहीं रह गया निवृत्त मिथ्या जब अभिनिवेश। निवृत्त हो जाए यह जो व्यक्ति ऐसा हो जाए वह व्यक्ति न जाएते दोबारा जन्मदिन प्राप्त नहीं हो सकता कामगिरी करत्यूपा संसार, संसार सत्य होता तथा निवृत्त साधन तब तुम से निवृत्ति के लिए वास्तविक कोई साधन भी हमें ढूंढना पड़ता है न जैसे रूप जैसा देवता वैसा पूजा जैसी भ्रांति वैसी दवाएं करो मिथ्या मिथ्या प्रपंच के साधन से मिथ्या इसको तो कोई आपत्ति तस्तुत तेलिएवृत्ति साधु वस्तुएत मिथ्या मिथ्या उपाय वस्तुनिष्ठ्य यदि संसार सत्य होता तब उसकी निवृत्ति के लिए सत्य साधन खत्म करनी पड़ती मिथ्या विनिवेश मात्र से द्वे प्रपंच होने के नाते मिथ्या उपाय के द्वारा जन्य है वो अतः मिथ्या ज्ञान के द्वारा वो भी हो सकता है मिथ्या उपाय जनपने ना, ना मिथ्या उपाय कौन है शास्त्र तो शास्त्र से जन्य ज्ञान के द्वारा भी क्योंकि ज्ञान कैसा है वस्तुनिष्ठे ना यद्यपि शास्त्र मिथ्या मिथ्या शास्त्र जो मैं ज्ञान दे रहा है वो किसका ज्ञान दे रहा है लेकिन यथार्थ वस्तु का ज्ञान दे रहा है शास्त्र वाले मिथ्या है यानी शास्त्रीय शब्दों के जाल में हमको कौन सी विषय को बोध करा रहे हैं एक यथार्थ सत्य पार्थ वस्तु का बोध करा रहे हैं जैसे वो अंधकार व किरण वो सारा का सारा मिथ्या सामग्री है उन सारी मिथ्या सामग्री उनसे क्या बोध करा दिया यथार्थ मणि का बोध शास्त्र ने एक ज्ञान को उत्पन्न कर दिया है, वस्त्री से हो सकता है इस बात को मन में कर, गई थी। निर्निमित तो न जाए थे उत्तम अभी पूर्व कार्य के अंतिम पात्र क्या कहा निमित्त रूपा द्वैत मिथ्या भाष द्वैता विनिवेश नहीं रहा अत दोबारा जन्म नहीं होता ये जो आपने कहा तदेत प्रपंचाएं आरम्भ रही न लेतु भावे इसी के सदृश कारिका पहले तीसरे प्रकरण की सोलवी कारिका भी इसी के सदृश लगभग लगभग है तीन सोलह अर्थ भेद के साथ कहा गया है थोड़ा अंतर करके समझना यदान लेतु चर्चित हेतुं को प्राप्त नहीं करता कौन सी हेतुं को उत्तम मध्यम हेतुं को प्राप्त नहीं करता मैने उत्तम योनि देव योनि आदि प्राप्ति के योग्य पुण्य न हो तो देव योनी का जन्म होगा नहीं होगा इसी प्रकार से अधम योनि पशु नार की आदि योनिया उनको प्राप्त होने योग्य पाप भी न हो तो वो भी मिलेगा नहीं और मिश्र पुण्य पाप खिचड़ी वाला मनुष्य आदि के योग्य कर्म भी न हो वो भी जाए तो जन्म मिलेगा क्या हैं नहीं मिलेगा वही यदा उत्तम करम मध्यम के योनियो के प्राप्ति के योग्य हेतु न लबते तदा न जाए चित्तम तब यह जीत जीव की जन्म और मरण मरणाध्यवहार नहीं हो सकेगा तो जब कारणी नहीं रह गए तो कार्य कहा होना जन्म का कारण कौन है कर्म ही तो है पुण्य पाप और मिश्र कर्म पुण्य प्रधान तो उत्तम योनिया पाप प्रधान अधम योनिया समया और मिश्र हो तो मध्यम योनि जब वो कारण नहीं रह जाए कारण क्यों, क्यों टिके थे कर्म कहाँ थे अविद्या में जब विद्या से विद्या ही खत्म हो गई तो वह कर्म कहाँ टिकेंगे कर्म नहीं रह जाएंगे जब कर्म ही नहीं रह गया तो कहां से होगा जात्याश्रमता आशीर्वर्जि अनुष्ठी मान धर्म देवत्व तो प्राप्ति हेतव केवलाश्च समझा रहे उत्तम अध्यम इस शब्दों को सीधे भाषा पर ले रहे हैं फल फलतृष्ठा रहित अधिकारियों के द्वारा किए गए जो धर्माहा जो पुण्य पुण्यकर्म है कर्म उसने किया जात्याश्रम जात में जन्म वर्ण आश्रम जन्म के कारण से ब्राह्मण क्षेत्र में शूद्र जन्म के कारण से हैं और ब्रह्मचर्य गृहस्थ वन प्रसन्यास आश्रम इनमें विहित जो कर्म थे धर्म उनको भी आपने कैसे किया आशीर्वर्य फलाकांक्षा से रहित तो होकर अनुष्ठीयाना मारा प्राप्ति तो वह तब तो दिवत् प्राप्ति के कारण हो जाता है उनको इसलिए हम उत्तम कहते हैं केवलाश्च उत्तमाना है के अधर्म मिश्रा क्योंकि तो मध्यमत्व वारणा जो उत्तम पुण्य है वो भी थोड़ा सा भी अधर्म मिश्रित हो जाए तो मध्यम योनि के कारण हो जाता है इसलिए केवल विशुद्ध पुण्य होना चाहिए किंचित धर्म मिश्रित ना हो, हो।, हो तो उत्कृष्ट देवता आदि की प्राप्ति होगी थोड़ा सा निकृष्ट देवताओं में पहुंच जाएगा वहां भी तो आने गए ना देवताओं में भी देवियों नियो में अक्षराए गंधर्व यक्ष हो रक्षस बहुत सारे सब थोड़े इंद्र हो जाएंगे एक ही तो इंद्र होगा परम पुण्यशाली होगा और की पुण्य में, तारे में है। वो हैं वो उनके नीचे प्राप्ति का कारण बना और धर्म अधर्म भी आमिश्रा मनुष्य मनुष्यत्वी प्राप्ति करता मध्यमा और जो धर्म अधर्म से मिश्रित हो मनुष्यत्वी प्राप्ति के योग्य है वो तो मध्यम यही कहा जाता है और प्राप्ति निमित्ता अधर्म लक्षण प्रवृति विशेषाधमा और तीरियोनिया की प्राप्ति के निमित्त जो कर्म है अधर्म लक्षण प्रवृति विशेषाश्च केवल अधर्म रूपा ही नहीं साक्षात प्रवृति विशेषाश्च प्राय प्राय अधिक विशेष है वो अधम यो अधम शब्द कर्ककार ने कहा है उत्तम मध्यम और अधम उत्तम मध्यम अधमान अविद्या परिकल्पिता ये भी सब क्या है अविद्या से ही परिकल्पित है उत्तम मध्यम विभाजन शास्त्रों के माध्यम से अविद्या से परिकल्पित है जो यदि एकमे अद्वितय मातृत्म सर्वकल्पना वर्चित जानन इन अविद्या परिकल्पित पुण्य पापों का संबंध आपसे खत्म हो जाएगा नी पुण्य न प्रिया गया है लेकिन जब आप यदा एक मेवत सर्व जानन जब आप एक तत्व तो को जो सकल कल्पना रहता है उसको जानते हुए जान लेंगे अनुभव करते हुए रहेंगे तब न न पशती तब वो क्या है इन हेतुओं को नहीं देखता उसको प्राप्त नहीं है उस संबंध नहीं रह जाता है माने किसी भी प्रकार की योनि को प्राप्त करने योग्य कर्म का संबंध उसके साथ नहीं रह जाता है। कि कल्पित वस्तुओं का कल्पना अधिष्ठान के साथ कोई संबंध नहीं होता सर्प का संबंध राज्य के साथ हो जाए चांदी का संबंध से हो जाए और उसका धर्म आदि में आने लग जाए फिर तो सिप पिचांदी हो जाएगा अच्छी बात है सब भ्रांति करते रहे में चांदी की कर लो। और कुछ देर बाद चांदी हो जाएगा फिर तो चांदी को कौन पूछेगा उसका तो तो भाग नहीं रहेगी फ्री में मिल जाएगा लेकिन रज की भ्रांति वास्तव में रस्सी भी शांत जाए। हो जाएगा तब क्या करोगे इसीलिए वास्तव में कल्पित कर कल्पना के अधिष्ठान के साथ कोई संबंध हो ही नहीं सकता बस ज्ञान भी जरूरत है अधिष्ठान है घर के पास उस अधिष्ठान का हो जाए उस कल्पित की कल्पना के साथ कल्पना सहित तो उस कल्पना का अधिष्ठान से कोई नहीं रह जाता पुण्य पापों का संबंध न पशती यथा बालिक दृश्य मनंद गल मलम विवेक की न पशती वो भी दृष्टान समझा रहे जैसे अज्ञानी बालक ने क्या किया आकाश में तल और मल को देख लिया कहने लगा हो तो बहुत बड़ा कढ़ाई है उल्टा करके रखा हुआ नील रंग का कढ़ाई है तल वाला कढ़ाई है आकाश आकाश लाल लाल तो बड़ा धूल मिट्टी से भर गया आकाश लेकिन विवेक की बात सुनकर गए क्या वो भी वास्तव में ऐसे देखेगा नहीं ना नीक सदा लचाए थे इसी प्रकार से अविवेकियों की दृष्टि से अविद्या परिकल्पनाओं को लेकर के उत्कृष्ट की प्राप्ति की प्राप्ति भले होते रहेगा लेकिन विद्यावान जो अविवेकी है उसके लिए इन कर्म भी नहीं है द्वैत संसार ही नहीं है अद्वैत जन्म आदि ही नहीं होगा देवाद्य आकार मध्यम फल रूपेणा क्योंकि लोग हेतु का न रहने पर कारण के न रहने पर कारण फल उत्पन्न नहीं होता बीजाद्य तो भाव ही वस्यादि बीजादी का भाव होने पर जैसे सस्तपत् होती है उसी प्रकार से समझो अत चित अनुत्ति साम अजातृश्य प्रदान जायते चित्त न ना करि का तीसरे पाद में प्रदान जायते चित्त ताल तो आप न मनुष्य है न पशु है न देवता है कुछ भी है क्या वहां तो कितने देर के लिए आप स्थिति में पहुंच गए कुछ घंटे फिर लौट के आ गए और मैं मनुष्य बोले लग गए इसी तरह से ये भी आपकी बात है ये अद्वैत वेदांत तो ब्रह्म ज्ञान का भी यही हाल है शिषुक ज्ञान के समान कुछ देर के लिए है बस फिर लौट के आएगा जैसे प्रलय काल में कुछ भी नहीं था फिर आ गया शिष्य प्रलय आदि के बाद जैसे पुनर् आ जाता है इसी प्रकार से यह भी मोक्ष काल कुछ काल मान लो मोक्ष काल है ना संसार काल फिर मोक्ष काल। फिर संसार का संसारेगा चक्र शब्दी प्रलय फिर सृष्टि तो ऐसा नहीं समझना अनिमित चित अनुत्पत्ति सभावर्व चित्तृश्य